महाभारत स्वर्गारोहण पर्व तृतीय तृतीयोध्याय इंद्र और धर्म का युधिष्ठिर को सांत्वना देना तथा युधिष्ठिर का शरीर त्याग कर दिव्य लोक को जाना वे वै समन वाचे पार्थे तो धर्मराजे युधिष्ठिरे आज मुस्तत्र कौरभ्य देवा शक्रपुर गै सम्पान जी कहते हैं जन्मे कुंती कुमार धर्मराज युधिष्ठिर को उस स्थान पर खड़े हुए अभी दो ही घड़ी बीतने पाई थी कि इंद्र आदि संपूर्ण देवता वहां आ पहुंचे। स च विग्रहवाम धर्मो राजभिक्षु तुम त्रा जगाम यत्रो युधिष्ठि साक्षात धर्म भी शरीर धारण करके राजा से मिलने के लिए उस स्थान पर आए जहां वे कुरराज युधिष्ठि विद्यमान थे ासुर देहेशु पुण्याभीजन कर्मचो तमागतेषुदेशु जगमो नृप तमो निपा। राजन जिनके कुल और कर्म पवित्र हैं उन तेजस्वी शरीर वाले देवताओं के आते ही वहाँ का सारा अंधकार दूर हो गया तादृश्यंतत्रातना पापकर्मिणा नदी वैत कूट मलिना सह लोहकुंभ नाक पापकर्मा पुरुषों को जो यातनाएं दी जाती थी वे सहसा अदृश्य हो गई न वैतरणी नदी रह गई न कूट वृक्ष लोहे के कुंभ और लोहमयी भयंकर तप्तशिलाएं भी नहीं दिखाई देती थी विकृताणी तत्र तमंत ददर्श राजा कौरभ्यवन तय कुल ना युधिचिन्ह वहाँ वीरों और जो विकृत शरीर देखे थे वे सभी अदृश्य हो गए तदनंतर वहाँ पावन सुगंध लेकर बहने वाली पवित्र सुखदाय वायु चलने लगी भारत देवताओं के समीप बहती ही वह वायु अत्यंत शीतल प्रतीत होती थे मृत संक्रेण वसविन सह साध्याद्राथि ये चाने दिवकसमुह सिद्धा परमर्ष यहातेजा धर्मपुत्र स्थित इंद्र के साथ मरुद्गण वशुगण दोनों कुमार साध्यगण रुद्रगण आदित्यगण अन्यान देवलोकवासी सिद्ध और महर्षि सभी उस स्थान पर आए जहाँ महातेजस्वी धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर खड़े थे ततः शक्र सुरपति श्रिया परमया युतः युधिष्ठिर उवाचे इदम शांतपुरुअ मिदम वचह तदनंतर उत्तम शोभा से संपन्न देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा युधिष्ठिर महाबाहो लोकाश्चाप्यक्षे पुरुष व्याघ्र कृत में विभो सि प्राप्त महाो लोकाश्चाप्यक्षव महाबाभु युधिष्ठि तुम्हें अक्षय लोक प्राप्त हुए हैं पुरस् प्रभो अब तक जो हुआ सो हुआ अब अधिक कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है आओ हमारे साथ चलो महाभाभो तुम्हें बहुत बड़ी सिद्धि मिली है साथ ही अच्छे लोगों की भी प्राप्ति हुई है न मंडु तया कार्य सुनचेदचो अवश्यम नरकस्ता द्रष्टव्य सर्वराज भी था तुम्हें जो नरक देखना पड़ा है इसके लिए क्रोध न करना मेरी यह बात सुनो समस्त राजाओं को निश्चय ही नरक देखना पड़ता है सुभानाम शुभानाम अशुभान चौराशि पुरुष या पूर्वम सुकृतम भुंगते पश्चात निरमे वचन पुरुष प्रवर मनुष्य के जीवन में शुभ और अशुभ कर्मों की दो राशियां संचित होती हैं जो पहले ही शुभ कर्म भोग लेता है उसे पीछे नरक में ही जाना पड़ता है पूर्वम नरक भाग यस्तूप स्वर्गम पैति सह भूयेष्ट पापकर्मा पूर्वम स्वर्गमस्तते परंतु जो पहले नरक भोग लेता है वह पीछे स्वर्ग में जाता है जिसके पास पाप कर्मों का संग्रह अधिक है वह पहले ही स्वर्ग भोग लेता है तेना तेनाव गो मेयोर्थिप व्याजे न ही तया तो द्रोण उपचीर्ण सुतम प्रति ही व्याजे न तथो राजन दर्शितो नरक स्तव नरेश्वर मैंने तुम्हारे कल्याण की इच्छा से तुम्हें पहले ही इस प्रकार नरक का दर्शन कराने के लिए यहां भेज दिया है राजन तुमने गुरुपुत्र अश्वस्थामा के विषय में छल से काम लेकर द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था इसलिए तुम्हें भी छल से ही नरक दिखलाया गया है यथ्वथम तथा तथा पार्थो यम तथा द्रौपदी तथा कृष्णा व्याजे नरक गता जैसे तुम यहाँ लाए गए थे उसी प्रकार भीमसेन अर्जुन नकु सहदेव तथा द्रुपद कुमारी कृष्ण ये सभी छल से नरक के निकट लाए गए थे आगछ नरसादूला मुक्ता कलम सात स्वापक्षा से तोभ्यं पार्थिवा निहता सर्वे स्वर्गम मनुप्राप्ता स्थान पश्य भरतर्षभ पुर आओ वे सभी पाप से मुक्त हो गए हैं भरसेठ तुम्हारे पक्ष के जो जो राजा युद्ध में मारे गए हैं वे सभी स्वर्गलोक में आ आपे हैं चलो उनका दर्शन करो कर्णस्व महेश्वासृतांबर सगत परमा सिद्धि परितप्यसे तुम जिनके लिए सदा संतप्त रहते हो वे संपूर्ण शस्त्रियों में श्रेष्ठ महाधनुर्धर कर्ण भी परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं तंपस्य पुरस्व्याघ्रदित्य तनयम विभो स्वस्थान्थम महाबाभ जय प्रभो नरश्रेष्ठ महाबाहो तुम पुरुष सिंह श्री कुमार कर्ण का दर्शन करो वे अपने स्थान में स्थित हैं तुम उनके लिए शोक त्याग दो भ्रांत्याप स्वपक्ष पार्थिव स्व स्व स्थान अनुप्राप्तान ये तुम ते मानसो अपने दूसरे भाइयों को तथा पांडव पक्ष के अन्यान्य राजाओं को भी देखो वे सब अपने अपने योग्य स्थान को प्राप्त हुए हैं उन सब की सदगति के विषय में अब तुम्हारे मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए पूर्वं प्रभृति कौरव बिहस्व मया सात शोको निरा गुरुनंदन पहले कष्ट का अनुभव करके अब से तुम मेरे साथ रहकर रोग शोक से रहित हो स्वंद विहार करो कर्मणां तात जितानां तपसा स्वयं दाना च महाबाहो फल प्राप्न हे पार्थिव तात्महाहो पृथ्वीनाथ अपने किए हुए कर्मों का तपस्या से जीते हुए लोगों का और दानों का फल भोगो अद्यम दैवगंधर्वा दिव्याप सरसोधि उप सेवन तो कल्याण्योंजोम बरभूषण आज से देव गंधर्व तथा कल्याण स्वरूपा दिव्य अप्सराएं स्वच्छ वस्त्र और आभूषणों से विभूषित हो स्वर्गलोक में तुम्हारी सेवा करें अराजसूयतान् लोकान अश्वेधावर्धिता प्राप्त हिस्महाहो तपस्त तो महाफल महाबाहो रास्त्रीय यज्ञ द्वारा जितते हुए तथा अष्टमेधय द्वारा वृद्धि को प्राप्त हुए पुण्यलोकों को प्राप्त करो और अपने तप के महान फल को भोगो उपर्यूपरी राग्यां तब लोका युधिष्ठि हरिश्चंद्र सम येसुत्मसि कुंति नंदन युधिष्ठि तुम्हें प्राप्त हुए संपूर्ण लोक राजा हरिश्चंद्र के लोगों की भांति सब राजाओं के लोगों में ऊपर है जिनमें तुम विचरण करोगे मानधाता यत्र राजर्षि यत्र राजा भगीरथ दौस्यंतिर भरत तत्र तम विहरिष्यसी जहाँ राजर्षि मानधाता राजा भगीरथ और दुष्यंत कुमार भरत गए हैं उन्हीं लोकों में तुम भी विहार करोगे ऐसा देवनदी पुण्य पार्थम त्रैलोक्य पावड़ी आकाश गंगा राजेंद्र तत्राप्लुत्यम गसी पार्थ ये तीनों लोकों को पवित्र करने वाली पुण्य सलीला देव नदी आकाश गंगा है राजेंद्र इनके जल में गोता लगाकर तुम दिव्य लोकों में जा सकोगे अत्र स्न भावस्थ मानसो विगमिष्यसी गशोकों निराज मुक्तभरो भविष्य मंदाग्नि के इस पवित्र जल में स्नान कर लेने पर तुम्हारा मानव स्वभाव दूर हो जाएगा तुम शोक संताप और भैरभाव से छुटकारा पा जाओगे एवं ब्रवृत देव इंद्र कौरव इंद्र युधिष्ठिर धर्मो विग्रहवाम साक्षात वाच सुतमात्मर देवराज इंद्र जब इस प्रकार कह रहे थे उसी समय शरीर धारण करके आए हुए साक्षात धर्म ने अपने पुत्र कौरवराज युधिष्ठि से कहा भो भो राजहाम तव पुत्र मद्भक्त सत्यवाक्य क्षमया चम्राज नरेश मेरे पुत्र तुम्हारे धर्म विषय अनुराग सत्य भाषण क्षमा और आदि गुणों से मैं बहुत प्रसन्न हो तृतीया जिज्ञासा तया न सक्य से चालीत स्वभात्थेतुत राजुद्ध यह मैंने तीसरी बार तुम्हारी परीक्षा ली थी पार्थ किसी भी युक्ति से कोई तुम्हें अपने स्वभाव से विचलित नहीं कर सकता पूर्व परीक्षित ही तव प्रसन्ना द्वैतवन एमयाम अरणिशित तीर्ण द्वैतवन में अर्णि काष्ट का अपहरण करने के पश्चात जब यक्ष के रूप में मैंने तुमसे कई प्रश्न किए थे वह मेरे द्वारा तुम्हारी पहली परीक्षा थी उसमें तुम भली भांति उत्तीर्ण हो गए सोदर्ये सोम विनष्टे सो तत्र भारत स्वरूप धारिण तत्र पुनस्तम में परीक्षित भारत फिर द्रौपदी से तुम्हारे सभी भाइयों की मृत्यु हो जाने पर कुत्ते का रूप धारण करके मैंने दूसरे बार तुम्हारी परीक्षा ली थी उसमें भी तुम सफल हुए इदम तृतीय भातृणाम अर्थे विशुद्धो महाभाग सुखी विगत अब यह तुम्हारी परीक्षा का तीसरा अवसर था किंतु इस बार भी तुम अपने सुख की परवाह न करके भाइयों के हित के लिए नरक में रहना चाहते थे अतः महाभाग तुम इस तरह से शुद्ध प्रमाणित हुए तुम में महापाप का नाम भी नहीं है अतः सुखी हो न चे भ्रातर पार्थ नरकार पते मय सा दिवराजे न महेंद्रे न प्रयोजिता पार्थ प्रजानाथ तुम्हारे भाई नरक में रहने की योग्य नहीं है तुमने जो उन्हें नरक भोगते देखा है वह देवराज इंद्र द्वारा प्रकट की हुई माया थी अवश्यम नरकास्ता दृष्टव्या सर्वराज भी ततस्तया प्राप्त मित मुहूर्तम दुख तात समस्त राजाओं को नरक का दर्शन अवश्य करना पड़ता है इसलिए तुमने दो घड़ी तक यह महान दुख प्राप्त किया है न सभ्यसाची भीमोवा यमो व कर्ण हुआ सत्यवाक्षूरो नरकार हा चि नरेश्वर सभ्यसाची अर्जुन भीमसेन पुरुष नकुल सहदेव अथवा सत्यवादी सूर्यवीर कर्ण इनमें से कोई भी चिरकाल तक नरक में रहने के योग्य नहीं है ना कृष्णा राजपुत्री च नरकार हा कथंजन ये हे ही भरतश्रेष्ठ पशिगंगा त्रिलोकगा भरश्रेष्ठ राजकुमारी कृष्ण भी किसी तरह नरक में जाने योग्य नहीं है आओ त्रिभुवन गाम गंगा जी का दर्शन करो एवं मुक्त सदाचरसी तो पूर्व पितामह जगाम स धर्मेड थर्व स्रिदुवाल ये गंगा देवनदी पुण्यां पावनीमृषि संस्ताम अवगाह तुराजा तनु त्याज महर्षि जन्मे जय धर्म के योग कहने पर तुम्हारे पूर्व पितामह श्री युदेषि ने धर्म तथा समस्त स्वर्गवासी देवताओं के साथ जाकर मुनि वंदित परम पावन पुण्य पुण्यसली देवनदी गंगा जी में स्नान किया स्नान करने करके राजा ने तत्काल अपने मानव शरीर को त्याग दिया तथोदिव्य वपुरभुत् धर्मराज युधिष्ठिर निर्भयोगत संतापो जले तस्म समाप्लुतः तत्पश्चात तस दिव्य देह धारण करके धर्मराज युधिष्ठिर भैरभाव से रहित हो गए मंदाकिनिक शीतल जल में स्नान करते ही उनका सारा संताप दूर हो गया तत यज वृतौद कुरराजो युधिठि धर्मेण से ही तो धीम स्तूयमो महर्षि ये पुरस्व्याघ्राशूरागतमजव पांडवाधार्तराष्ट्रस्थरे तत्पा देवताओं से घिरे हुए बुद्धिमा महर्षियों के मुख से अपने स्तुति सुनते हुए धर्म के साथ उस स्थान को गए जहाँ वे पुरुष सिंह सूर्यवीर पांडव और पुत्र क्रोध त्याग कर सानंदपूर्वक अपने अपने स्थानों पर रहते थे इति श्री महाभारत स्वर्गारोहण पर बढ़ी युद्धिर्तनोत्यागी तृतीयोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत स्वर्गारोहण पर्व में युधिष्ठिर का देह त्याग विषयक तीसरा अध्याय पूरा हुआ